कोर्स урок वही पहला पाठ यह क्या है यह किताब है यह लेखनी है यह नोटबुक है वो कंप्यूटर है यह क्या है यह पत्रिका है क्या वो भी पत्रिका है जी नहीं वो अखबार है और यह क्या चीज है यह चश्मा है और वो वो छतरी है क्या यह नक्शा है जी हां यह नक्शा है क्या यह तस्वीर है जी नहीं यह तस्वीर नहीं है यह नक्शा है वो फूलदान है जी नहीं वो फूलदान नहीं कंप्यूटर है यह पेंसिल या कलम है यह कलम है कलम यानी लेखनी यह पुस्तक है या कॉपी ये किताब है किताब यानी पुस्तक ये क्या चीज है ये मेज है मेज कैसी है मेज पीली है वो क्या है वो दीवार है दीवार कैसी है दीवार सफेद है यह कुर्सी है ये कुर्सी लाल है वो भी कुर्सी है वो कुर्सी काली है ये पलंग है पलंग कैसा है पलंग पीला है क्या वो पलंग लाल है जी नहीं वो पलंग लाल नहीं है वो पीला है वो फूल है फूल भी लाल नहीं नीला है ये किताब हरी है ये सफेद खिड़की है और वह गुलाबी दरवाजा है ये भूरा फर्श है और धूसर छत है ये क्या मकान है ये मंदिर है क्या ये भी मंदिर है जी नहीं ये दुकान है ये मंदिर या मस्जिद है ये मस्जिद है ये कौन है ये आदमी है वो औरत है ये लड़का छात्र है और वो लड़की छात्रा है